संवेदनाओ के, के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है कहानी मन भर धूप सुबह सवेरे द्वार पर मेरे किरणों ने तिलक लगाया और खुली खिड़की से होता हुआ सूरज का सातवां घोड़ा कमरे में आया हॉल की हर दीवार धूप से नहा गई और ठिठुरती ठंड में एक ऊर्जा शरीर में भर गई पिताजी हॉल की आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे सूरज की ऊर्जा का यह उपहार सबसे पहले उन्हें ही मिला माँ पूजा के कमरे में दिया बाती कर रही थी वह भी जल्दी से अपनी पूजा निपटाकर धूप से मिलने हॉल में आ गई। श्वेता और स्मित भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे जैसे ही हॉल में धूप का साम्राज्य देखा कि जल्दी जल्दी बैग में कॉपी किताबें जमाते हुए जूते मोजे लेकर वहीं आ गए पाँच मिनट बाद डाइनिंग टेबल की उस कुर्सी पर बैठने के लिए झगड़ने लगे जहाँ पर ज्यादा धूप आ रही थी उनकी इस नोक झोंक ऐसी न तो दादा को मतलब था और न ही दादी को दादा अखबार में उलझे हुए थे और दादी आँख बंद किए हाथ में माला लेकर उसके मन के फेरते हुए मंत्रों का जाप कर रही थी शांतनु को तो इस दिनचर्या से कोई मतलब था ही नहीं वह तो बेडरूम में अपनी रजाई को सिर पर आरोप कर, करवट बदलकर सो गए थे आखिर उनका ऑफिस साढ़े दस बजे का था अभी आधा घंटा और सोया जा सकता था इसलिए वे एक एक मिनट का पूरा फायदा उठाना चाहते थे अब अकेली बची मैं मुझे तो सुबह के काम निपटाने ही थे श्वेता स्मिथ का नाश्ता और टिफिन तैयार करना था शांतनु के लिए लंच की तैयारी करनी थी और माँ पिताजी के लिए चाय बनानी थी इन सारी तैयारियों के बीच टंकी में पानी भरने के लिए मोटर ऑन करना काम वाली बाइक को रात के जूठे बर्तन देना पौधों में पानी डालना दूध लाना हीटर ऑन करना कमरे की सफाई करना दोनों बच्चों का बिखरा हुआ सामान समेटना बाप रे बाप काम की एक ऐसी लंबी सूची थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी जितना दिमाग पर जोर डालो सूची उतनी ही लंबी बनती चली जा रही थी मैं सूरज रोशनी धूप किरणें, उजाला प्रकाश आलोक ये सारे स्फूर्ति मैं पर्याय भूलकर सिर पर लगे टोप से कान को अच्छी तरह से ढकते हुए फिर से काम में लग गई। दिसंबर का महीना था ठंड अपने पूरे शबाब आरोप थी वह दरवाजे पर लगा किरणों का तिलक कमरे में आता सूरज का घोड़ा और धूप से नहाती दीवारों से ही ऊर्जा लेकर मैं अपने काम में डूब गई डूबती क्या न करती नहीं तो सारी दिनचर्या ही अस्त व्यस्त हो जाती चाय नाश्ता टिफिन लंच रोज के काम इनसे फुर्सत पाना संभव ही नहीं मन को समझाया दोपहर तक घर के सारे काम निपटा कर थोड़ी धूप से और धूप में लेटे लेटे आराम कर लूँगी मगर मैं जानती थी कि ऐसा हो नहीं पाएगा आज दोपहर को तो चाची के यहाँ सुंदर कांड का पाठ है मुझे और माँ को वहाँ जाना है नहीं जाऊँगी तो कहने को हो जाएगा कि आजकल की औरतों को कीटी पार्टी में जाने की फुर्सत तो होती है पर भजन कीर्तन में आने की नहीं ऐसे ताने सुनने से तो अच्छा है कि धूप को ठेंगे दिखाओ और सुंदर कांड में अपना मन लगाओ। चलो चलकर अपने काम निपटाओ मुझे याद है कॉलेज के दिनों में ठंड शुरू होते ही हम चार पांच सहेलिया अक्सर पीरियड गोल धूप कर सेका करती थी चंद्राकर सर हमें देखते थे और हंसते थे कभी कभी तो मजाक में कहते भी थे कि प्रिंसिपल से तुम लोगों की शिकायत करूंगा, पर वो अलहर जवानी के दिन थे न तो किसी डांट का असर होता था और न ही किसी हिदायत का धूप से चेहरा काला हो जाएगा तो सूरज की तरफ पीठ करके बैठ गए पर ठंड का मजा तो लेना ही है इसी लालच में घर से जल्दी निकलते थे और देर से घर पहुंचते थे वरना घर के काम में माँ भाभी का हाथ बटाना पड़ता और अपने हिस्से की धूप छीन जाती आज मेरा हाथ बटाने वाला कोई नहीं है घर के सारे काम मुझे ही करने हैं अपनी गृहस्थी को मुझे ही सजाना संवारना है बूढ़े सास ससुर को क्या काम बताऊं? बच्चे, बच्चे खुद ही अपनी, अपनी पढ़ाई में उलझे हुए हैं। उन्हें इतनी कम उम्र में ही और किन जिम्मेदारियों की पहचान कराऊं? और शांतनु उन पर ऑफिस की जिम्मेदारियों का बोझ कोई कम है क्या जो घर के काम भी उनसे करवाऊं? इन सभी के बारे में सोचते हुए मेरे हिस्से की धूप न जाने कहा किसके हिस्से में आई है केवल धूप ही नहीं हर मौसम का उपहार मुझसे छिन गया मेरे हिस्से की बूंद बूंद बारिश ठंडी ठंडी हवाएं, सौंधी माटी की महक नीले आकाश में तैरते रोई के फाहे से बादलों के टुकड़ों की छुअन सब कुछ किसी और के हिस्से में चला गया और मैं मैं गृहस्थी के तानों पानों में मकड़ी की तरह उलझ गई। क्या मैं ऐसे ही उलझी रहूंगी? कभी फुर्सत के पलों को जी नहीं पाऊंगी कभी अलमारी जमानी है कभी क्रॉकरी की धूल साफ करनी है कभी पुराने कपड़ों को समेटना है प्रेस करना है बाजार जाना है किराना लाना है सब्जी लानी है शादी में जाना पार्टी में जाना इससे मिलना उससे मिलना कोई आया कोई गया कोई आने वाला है उफ। ये मेरा घर संसार है या कामों का जंगल है जिससे बाहर ही नहीं निकला जा सकता घर के हर काम मुझे ही करने हैं, किसी के सहयोग की कोई गुंजाइश नहीं सभी को मुझसे सहयोग की अपेक्षा है मगर मैं मैं, मैं तो मैं ऐसा, ऐसा सोच भी नहीं सकती पूरा दिन विचारों का मकर जाल बुनते बुनते और सभी कार्यों को अंजाम देते हुए पूरा दिन बीत गया शाम को जब शांतनु घर आए तो वे बहुत खुश थे उनकी मुस्कान देखकर मैं जी थी खुश क्यों न हो उन्हें घर के काम थोड़े ही करने हैं बस ऑफिस से आ आग तो तो तो गए तो अब हो गई फुर्सत मोबाइल टीवी और गपे, गपे अभी, अभी मिलकर हाँ बैठ जाएंगे, जाएंगे सभी, सभी और लगाएंगे, लगाएंगे हंसी ठहाके लेकिन इसके, इसके विपरीत उन्होंने, उन्होंने मुझसे कहा तैयारी कर लो 23 तारीख से बच्चों की स्कूल की छुट्टियां लग रही हैं और मैंने भी ऑफिस में छुट्टी का आवेदन दे दिया था वो मंजूर हो गया है हम चारो दस दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं गोवा तुम गोवा जाने की तैयारी शुरू कर दो मैं विस्फारित आंखों से उन्हें देखती ही रह गई और बोली लेकिन माँ पिताजी वो कैसे करेंगे कैसे क्या करेंगे हम दोनों यहीं रहेंगे तुम चारों वहाँ घूमोगे तो हम दोनों यहाँ घूमेंगे भूल गई, 25 को तुम्हारा जन्म है इसीलिए तो शांतनु ने ये प्लान बनाया है माँ ने हसते हुए कहा मैं अकेला कौन होता हूँ ये सब करने वाला ये तो माँ पिताजी और बच्चों ने याद दिलाया तभी तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया वरना कुछ भी नहीं हो पाता तो क्या ये सारी योजना मुझे लेकर बनी थी वे सभी जिनकी चिंता करते, करते हुए मैं उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती थी वे सभी, वे सभी मेरी चिंता जिन्ता करते हुए मुझे, मुझे कुछ समय के लिए सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करना चाहते थे और मेरे चेहरे पर मुस्कान का उपहार सजाना चाहते थे मुझे सचमुच सचमुच अपने आप पर और मेरे अपनों पर गर्व हो उठा सच है सच है हमेशा अपनापन शब्दों से व्यक्त नहीं होता कभी कभार व्यवहार भी अपनापन दर्शाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं मेरे अपने भले ही काम में मेरा कोई सहयोग नहीं करते दिन भर मुझे अकेले ही खटना पड़ता है लेकिन मेरा उन्हें ख्याल है और पूरा ख्याल है यह बात उन्होंने अपने इस आत्मीय व्यवहार से जाहिर कर दी थी घूमने जाने की यह योजना कोई एक दो दिन में तो बनी नहीं होगी एक दो महीने या पाँच छ महीने पूर्व की योजना होगी ये बात सभी के खिलखिलाते चेहरों और मुस्कुराती आंखों से साफ झलक रही थी आज खुशिया चांदनी में नहाई हुई मेरे मन आंगन में सिमट गई थी और इसकी ठंडक मुझे सुकून दे रही थी दूसरे दिन से ही मैं गोवा की धरती पर मन भर धूप में नहाने की तैयारी करने में जुट गई रही अभी आप सुन रहे थे कहानी मन भर धूप वाचक स्वर भारतीय परिमलिम